प्राण्चुश्रोतिया चर्वा शरिंद्रह्मी ब्रह्मया मान षदमास्ते मई रे मई शांति शांति शांति श्याम वेदी कन् परिषद तृतीय खंड प्रधानमंत्र आरंभवाक्य पश्य है उसमें बात चल रहा है प्रश्न चल रहा है मीमांस करने के मन को शांत कर दिया समझाया केवल कर्म मात्र से नहीं हो सकता फल नहीं मिल सकता है एक चेतन व्यक्ति चाहिए जो कि सेवा करने वाले व्यक्ति को माना कुछ दंड या अनुग्रह करनेग्रह अनुग्रह करने वाला शैव्य व्यक्ति होता है ठीक इसी प्रकार कर्म का फलदाता कोई ना कोई चेतन होना चाहिए जो चेतन वो ईश्वर है स्वर्गा फलदादा का ईश्वर है तो ईश्वर को माने बिना केवल कर्म से काम नहीं चलेगा इसी को मानेगा तो धीरेश्वरवादी तो शांत तो हो गया और शेष्वरवादी आ गए ईश्वर को मानते हैं किंतु जीवात्मा से भिन्न मानते हैं जीवात्मा भिन्न है परमात्मा भिन्न है न यह आदि ऐसा मानते हैं वास्तव में भेद है औपाधिक भेद तो हम भी मानते हैं वेदांति बात है औपाधिक भेद है व्यावहारिक दृष्टि से भेद है किंतु तो वास्तव में जीवात्मा परमात्मा ही होता है ना तो तब तुम्हें तो सिया उपदेश दर्श हो परमात्मा ही है तो ये समझा रहे थे उन्होंने एक अनुमान किया था द्वैधवादियों ने अनुमान किया था जीव, जीव, जीव जो है ईश्वर से भिन्न है जीवा भिन्न तस्मा लक्ष्म भेद धर्म आक्रांत विरुद्ध धर्म है वहां सर्वत्यत्व है और यहाँ अल्पस्तव तो है तो सर्वशक्ति मतव है अल्पशक्ति मत इत्यादि गाय और भैंस भिन्न धर्म से आक्रांति है एक में गुप्त होगा एक में महिषत्व होगा तो गाय से भंश भिन्न होता है ठीक इसी प्रकार विरुद्ध धर्म है वहाँ गाय और भैंस एक में गुप्त दिखाई पड़ता है एक में महिषत्व दिखाई पड़ता है तो ठीक इसी प्रकार जीव और ईश्वर को भेद है तो विरुद्ध धर्म से आपक्रांति है? एक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और एक सृष्टि स्थिति प्रलय करने की शक्ति वाला है और एक अपने लिए रहने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है तो दोनों में भेद है वास्तविक भेद मानते हैं वो और वेदांती लोग जो अद्वैतवादी मानते हैं काल्पनिक भेद तो है औपाधिक भेद है औपाधि को काल्पनिक बोलते हैं उपाधि के कारण भेद तो तीसरा है तो वह प्रश्न किया से तो जीव सदशे जिसको तुमने पक्ष बढ़ाया वो क्या चीज है एक विकल्प दिखाया था वो बुद्धियादी विशिष्ट जो चेतन है उसको तुम प्रतिबिंब बढ़ा है उसको तुम जीव मानते हो अथवा शरीर विशिष्ट है मैं जैसे कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूं किसको लेकर के मैं बोलता है शरीर को लेकर बोलता है नक्षत्रिय हूं पुरुष हूं स्त्री हूं उसका बुद्धि आदि को लेकर नहीं बोलता शरीर को लेकर बोलता है तो अवच्छेद बात में कहा कि शरीर आदि विशिष्ट जो मैंने चेतन चेतन जिसमें है शरीर आदि विशिष्ट चेतन विशिष्ट है, है उसको तुम जीव मानते हो और बस बुद्धि आदि से विलक्षण बुद्धि आदि विशिष्ट का होता है सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट होता है मान इस्लोक पर लोग चलने वाला और देह विशिष्ट मानने पर इसी शरीर में है दूसरे शरीर में नहीं जाता तो ये दो में से कौन मानते हो अथवा तीसरा इनसे भी भिन्न हो और ईश्वर से भी भिन्न हो ऐसा मानते हो वो तो बनेगा उसमें तो आश्रय सिद्ध हेतु लग जाए दोष लग जाए तो आवास बनेगा पहले वाला जो पक्ष था उसमें भी क्या दोष लग जाए सावना सिद्ध सावन तो दोष लग जाए क्योंकि बुद्धिया विशिष्ट जो चेतन है उसको हम ईश्वर से भिन्न मानते हैं व्यवहार और शरीर विशिष्ट जो उसको हम भिन्न मानते हैं व्यवहार हम पहले से वित्त मान बैठे तो अनुमान के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं सिद्ध साधन दोष है सिद्ध से साधन हो शुद्ध साधन सिद्ध को सिद्ध करना है तो पहले से हम भेद मान बैठे हैं काल्पनिक भेद है और उसी रूप हम कर रहे हो और शुद्ध आपको थोड़ी मानते हैं इसको ये बुद्धि प्रतिबिद्धता शरीर शुद्ध आत्मा नहीं मानते और उपाधि हटाने के बाद शुद्ध है, है। यही कहना चाहेंगे तो उस स्थिति में आत्मा एक ही है भूतों में एक ही आत्मा है दूसरा आत्मा नहीं है इत्यादि सिद्धांत ने समझाया तो पूर्व आदि ने शंका उठाई अगर एक ही आत्मा है तो विरुद्ध धर्म एक ही में दिखाई पड़ता ईश्वर से भिन्न तो कोई दूसरा आत्मा है नहीं तो सर्वज्ञप्त अल्पव्यप्तवादि आदि तो विरुद्ध धर्म है और सुख दुख आदि का योग ईश्वर में जो सुख दुःख आमना पड़े ईश्वर से भिन्न कोई है ही नहीं तो सुखदुपादि का संबंध भी मानना पड़ेगा मान सिद्धांत में सिद्धांत गति क्या है उपाधिक भेद से विरुद्ध धर्म भी घट जाएगा और शुद्ध दुपादि के संबंध भी बन जाएगा उपाधि विशिष्ट को होता है शुद्ध को नहीं होता और जब इसको तत्वशी आदि के भाव त्यादा के द्वारा लक्षित करेंगे लक्ष्यार्थ में देखेंगे उस काल में न सुख है ना है न विरुद्ध धर्म ऐसा हो जाता है तो इसके बारे में सर वो बता रहे थे कि वो जो वृद्ध धर्माक्रांतत्व और स्वटेपादि का संबंध को क्यों होता है आरोपित होता है उस शुद्ध आत्मा में आरोप करता है पहली जो बार आरोप की चर्चा आ गई थी प्रतिबोध मदन इत्यादि में वहां आरोप जहां होगा वह तेज व्यक्ति होना जाएगा एक तो अधिष्ठान जिसका आरोप किया जाता है और एक आरोप पदार्थ जिसका आरोप करना है और एक आरोप करने वाला व्यक्ति देवदत्ता शिपी में चांदी का आरोप करता है तो एक तो होता है एक शिपी का टुकड़ा होता है एक चांदी आरोप पदार्थ होता है तो यहाँ कौन है कुछ आता उसका उत्तर भी दिया था आरोप होगा शुद्ध में और आरोप क्या चीज है कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि विलक्ष विरुद्ध धर्म आदि जो है आरोप है आत्मा और यह आरोप कहां होगा शुद्ध आत्मा और आरोप कौन करेगा विशिष्ट आत्मा बुद्धि विशिष्ट ये आरोप करता बनता अहंकारादी तो आरोप करता होता है आरोप होगा शुद्ध और आरोप के पदार्थ होंगे कर्तव्य भोक्तृत्व आदि उस शादी आरोप करके मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि नाम आज पहले दिया था वैसे यहाँ भी कहना चाह रहे थे तो भाषण में रहा था नो नि तत्व सदी लोक विपर्य हथियारों को जैसे सविता में आरोप कर देते हैं दिन रात की सूर्य में सूर्य में तो दिन नहीं आता है क्योंकि रात के कारण से दिन कहा जाता है और रात्रि नहीं कहेंगे तो दिन भी नहीं कहा जा सके अपेक्षाकृत शब्द हैं दिन क्यों कहा गया रात्रि की अपेक्षा से जब रात्रि नहीं तो दिन कहना भी नहीं बनता क्यों <usiden> तो सूर्य को अपने दृष्टि के सामने होने पर दिन कह जाते हैं अपने दृष्टि से पीछे हो जाने पर रात्रि बोलने लगते हैं सूर्य में न दिन है न रात है इसी प्रकार शुद्ध आत्मा में यह सब विलक्षण धर्म नहीं है या आरोप सूर्य ने दिन रात की की कल्पना न सूर्य उदय होता है न अस्त होता है क्यों उदय उदयास्त में तो हमारी दृष्टि के आधार पर है जब उस पहाड़ में दिखाई पड़े तो हम कहेंगे उदय हो गया और इस पहाड़ में दिखाई पड़े अस्त हो गया क्यों जब वो हमारे दृष्टि के द्वारा आरोप होता है वास्तव में सूर्य में जब अस्त में होता है तो उसको उदय होना भी नहीं बनता एक प्रकाश स्वरूप है भी लोग आरोप कर देते हैं वो निमित्त सूर्य बना हुआ है दिन रात लिए आरोप का कारण बना हुआ है दिन रात निमित्त आरोप के लिए और उदया समय के लिए निमित्त बन जाता है बना हुआ है ठीक इसी प्रकार बुद्धिदी विशिष्ट आत्मा उस सुध आत्मा के होने पर हुआ है निमित्त है सुक्ता आत्मा इसलिए आरोप करता कर जाता है ठीक कहा है आगे भ्रांत से स्वदृष्टि क्योंकि भ्रांत व्यक्ति जो होता है अपने दृष्टि के हिसाब से आरोप करता है जो पागल हो जाता है उसको भ्रांता बोलते हैं हम चेन में कई बार हम ही पागल होते हैं जो रस्सी को साफ समझने लगते हैं बोलते हैं अयम सर्प अयम सर्प हम सही बुद्धिमान है कि पागल है उस्ताद पागल है भ्रांत है उसका क्योंकि कुछ को कुछ बोलता है तो पागल का लक्षण होता है है पड़ी हुई है रस् हनमान के भ्रांत स्वदृष्ट अनुरूप अभ्यास आरोप क्षति करगल हो गया हो मैंने कहीं का कहीं बोलने वाला शुद्धात्मा में ऐसा कल्पना करता है क्या कल्पना करता है आरोप करता है विरुद्ध धर्मक्रांत स्व आरोप सुख दुख आदि का संबंध कर्तृत्व भोक्तृत्व नाना प्रकार के आरोप करने वाला जो समाप्त भ्रांत है भ्रामत स्वदृषि के अनुरूप आरोप अपने दृष्टि के अनुरूप ही आरोप होता है अध्यास का जो आरोप होता है वो माने दूसरे वस्तु का दूसरे का आरोप करना अभ्यास यही है तो ये अपने दृष्टि के आधार पर होता है एक ही शब्द पागलों की एक ही दृष्टि में होती है कोई आत्मा को करता मानेगा कोई भूमता मानेगा कोई कुछ मानेगा जैसे रस्सी पड़ी हुई होती है पा, चार पांच आदमी हो तो सब आरोप करेंगे कोई तो वहां सर का आरोप करेगा कोई अस्तित्व का लाठी का आरोप करेगा और कोई जलधारा का आरोप करेगा और कोई भूचित्र का आरोप करेगा कोई माला का आरोप करेगा तो आरोप एक ही है कि आरोप के पदार्थ कई हो जाते हैं क्योंकि वो सब पागल है कुछ को कुछ बोल रहे हैं परी भैया रस्सी बोल रहे हैं कोई सर्प बोल रहा है कोई माला बोल रहा है कोई लाठी बोल रहा है कोई भूचित्र बोल रहा है कोई जल की धारा बोल रहा है कोई तो माला बोल रहा है ऐसा पागल है अपने अपने दृष्टि से आरोप कर रहे हैं जो वस्तु जिसने जैसे देखा वैसे बोल रहा है ये दृष्टि सृष्टिदार सृष्टि दृष्टि बात देखते हैं तो क्या होना चाहिए वहां पर रस्सी होनी चाहिए न सर्क है न माला है धारा है कुछ भी नहीं है किंतु दृष्टि सृष्टिदार वेदांत का मुख्य दृष्टि सृष्टि जैसे दृष्टि वैसे उसके लिए सृष्टि एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है ये व्यक्ति सामने है एक शत्रु भाव से देख है।, है, है एक मित्र भाव से देखता है यह शत्रु है मित्र है? एक व्यक्ति है ना शत्रु है ना मित्र अगर शत्रु हो तो दूसरे भी सत्रु हो के भी शत्रु होना चाहे मित्र समुद्र उस अपने दृष्टि के आधार पर व्यवहार होता है दृष्टि सृष्टि बात ऐसी इसको जैसा मान लिया वैसे होता है शत्रु माना तो शत्रु है मित्र माना तो मित्र हमारे मान्यता को सृष्टि है तो ये कहते हैं भ्रांत स्वदृष्टि अंगूप अध्यास आरोप दर्शन भ्रांत में जुक्ति होगा अपने दृष्टि के माने दृष्टि माने मन की दृष्टि मन रूप की, की दृष्टि जैसे समझता है वैसे बोलता है तो अपने दृष्टि में अंगूप अध्यास का आरोप देखा गया है ये रसी आदि में देखा गया है एक ही रसी पड़ी हुई है भिन्न तो भिन्न आरोप कर जाते हैं लोग अपने दृष्टि अपने दृष्टि के आधार पर आरोप करते हैं जैसे अंधे को हाथी देखना बोलते भिन्न भिन्न रूप से मानते कोई काम को, को आप ही मानता है कोई सूर को, को आप ही मानता है कोई पेड़ को कोई पैर को, को, को, को, को इत्यादि का हाथी मांगते हैं तो आरोप कैसे होता, तो होता है न अध्यास वस्तु क्षति कराता कहते इसलिए अध्यास जो आरोप होता है वह वस्तु का अधिष्ठान का क्षति करने वाला नहीं होता अधिष्ठान को तो बिगाड़ने वाला नहीं होता कौन आरोप रज्जु ने कितने भी आरोप करें सर्प आदि का क्या सर्प बन जाएगी आपके कल्पना से रजू सार्पण करेंगे न माला बने न लाठी बने न भूचित्र बने रजू तो रजू रहे रसी तो रसी इसी प्रकार शुद्ध आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है क्यों अधिष्ठान शुद्ध आत्मा है आरोप का विरुद्ध धर्म प्रातत्व आदि जो धर्म विरुद्ध धर्म का आरोप किसमें शुद्ध में है शुद्ध आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं ना है यह कहा न वस्तु क्षति कर क्षति करने वाला वस्तु क्षतिकरण बने वस्तु वाले अधिष्ठान भूतम वस्तु टिप्पणी ने कहा अधिष्ठान रूपी वस्तु कौन सी वस्तु अधिष्ठान स्वरूप वस्तु का नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता कौन मरुभूमि में जितने भी आरोप करो चलता क्या मरुभूमि गीली होगी क्या नहीं होगी रसी में का भयंकर सर तक्ष विमाग का कल्पना करो क्या रसी में उद्धार आया चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा वस्तु का बिगाड़ने वाला नहीं कहा यही कहना चाहते हैं जो भी वह आत्मा में आरोप कर रहे हैं अज्ञान योग उससे आत्मा का कुछ विघन तो नहीं जो आरोपित है वास्तविक ने कहा आत्मदृष्टि आत्मदृष्टि अनुरूप अध्या रूपा ये वाण अपने अपने आत्मदृष्टि बने अपने अपने दृष्टि आत्मा से बदलेगा स्वयं आपका शुद्धा आत्मा नहीं जाना अपने अपने दृष्टि आत्मदृष्टि आरोप अध्यारोप अच्छा अपने अपने दृष्टि के अनुरूप ही आरोप करता है तो ने देखा है कई कई आरोप हो जाता है एक व्यक्ति तो सभी आरोप तो नहीं करेगा कोई सरप ही है बोलता है कोई मावाही है बोलेगा कोई ही बोलेगा अपने अपनी दृष्टि के आधार पर ही आरोप करता वैसे इस आत्मा में भी कोई करता मांग रहा है कोई भोक्ता मांग रहा है जब जितने कोई करता भोक्ता दोनों मांग रहा है नई आदि पूछेंगे के तो आत्मा कर्ता भोगता है और सांख्यो से बोले पूछेंगे तो कर्ता नहीं है वो खाली आप क्या भोगता है लोग अब किसकी मानेंगे अब कड़ी दृष्टि से आरोप कर रहे हैं सर ठीक है आत्मादृष्टि अमर को अध्यापरो जैसे देखो आरोप कैसे करते हैं सूर्य कहते हैं यथाथना भी प्रक्रिया अम्बरे बन से ढका हुआ है अंबर ढका हुआ है देखा बादल से डका हुआ आकाश है उस आकाश में अंबरम में आकाश आकाश है यथा धारा भी वितर कर विशेष बादल पड़ा हुआ है ऐसे आसमान है इसमें ये नहीं बोल सवित्र प्रकाश और जिस व्यक्ति के द्वारा सविता का प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई जाता नहीं दिखाते जिसको वो क्या करेगा सूर्य नहीं बोल बोलेगा? बोलेगा है बोल देगा क्या बोल देगा बोलेगा न जिसको सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा है क्यों नहीं दिख रहा है बादल से ढका हुआ इसमें नहीं दिखता है तो सब अनुभव जो जिसको नहीं दिख रहा है वो दिखती है आत्मदृष्टि अनुरूप एवं दृष्टि थी अपने दृष्टि के आधार पर ही आरोप करता क्या आरोप करता है सविता ईदानी यह न प्रकाश है, है सूर्य यहां पर इस समय में प्रकाश नहीं करता सविता ईदानी यह असल जैसे इस देश में सविता इस समय प्रकाश नहीं करता है ऐसा हो रहा है न प्रकाश सत्यव प्रकाश प्रकाशे अन्यत्र भ्रांत अन्यत्र प्रकाश हो रहा है सूर्य का प्रकाश है किंतु तो बोलता है यहां प्रकाश नहीं करता है इसलिए भ्रांति से बोल रहा सूर्य का भी अप्रकाश होगा क्या भ्रांति से बोल रहा है ठीक इसे प्रकार यहां भी ऐसे एवं यह इस आत्मा में भी ऐसे समझना यह मानी आत्मा नहीं इस आत्मा में भी ऐसे समझना क्या समझना है बौद्धादिवृत्ति उद्भव अविभव आकुलत्या आरोपित सुखारी कहते हैं बौद्धादी समझते हैं बौद्ध पद समझता है बुद्धेर अयम बौद्ध हाँ। बौद्धादी बुद्धेर इदम बौद्धादी ऐसा है बुद्धि के वृत्तियां जितने बनती है भिन्न भिन्न अर्थ अहंकार है बुद्धि है जो भी है मन है उनमें जो वृत्तियां हैं बौद्धादि वृत्ति उद्भव अविभव कभी दृष्टि आत्मिक्ति बन रही है कभी संक्ष आत्मिक आवृत्ति बन रही है कभी ओहाकार आवृत्ति बन रही है कभी इदावाकार का बन रही है इसलिए कहते हैं बौद्धादि कहा कि बुद्धिदि जो वृत्ति है उन वृत्तियों के उत्पत्ति और विनाश के कारण उद्भव और अभिभव किसका है वृत्तियों का वृत्ति बनती है और नष्ट भी हो जाती है तो बौद्धादी वृत्ति उद्भव अभिभवक इसके आकुल हुआ जो व्यक्ति है भ्रांतर वो भ्रांतर व्यक्ति भ्रांत्या उस आकुल होने के कारण ही भ्रांति से आरोपित है सुख दुखादी लोग आरोपित है सुख दुखादी मानी बुद्धियादी वृत्ति में सुख दुख भाष रहे हैं, किंतु मानता है आत्मा आत्मा में मानता है ये सब डर जाता है तत्मणा इसी बात को सुख दुखादि का संबंध आत्मा में दिखाया है बुद्धियादि के वृत्ति के कारण से कहां की कारण तस्व ईश्वर से ही स्मरण तत्स्मरण तस्सेव स्मरण तत्स्मरण उसी भगवान का ही स्मरण है गीता में कहा है मत्तस्मृत्याण <coughs> मेरे से ही ज्ञान होता है मैंने मेरे सान्निध्य में ये बुद्धि में ज्ञान पैदा होता है यह आता है मैं निमित्त बनता हूँ इसलिए लिए मैं नहीं तो जड़ में कहा से वृद्धि बनेगी बुद्धि जड़ है उसमें वृद्धि बनने के लिए निमित्त मैं बोलता हूँ जैसे लोहे में जलाने के लिए अग्नि निमित्त है सानिध्य जैसे चुंबक पत्थर में कुछ क्रिया उत्पादन के लिए इसमें लोहे में क्रिया उत्पादन के लिए चुंबक निमित्त है ठीक इसी तरह मैं साध्य मात्र से निमित्त हूं राजा दिखा समान नहीं स्वयं तो क्रियाशील होकर के उनमें क्रिया पैदा कराने वाला तो नहीं हूं यह काम करा मत्स्मृतान अपोहन मेरे से ही माने मेरे निमित्त से ही स्मरण होता है और ज्ञान होता है अतोहन मन विनाश भी हो जाता है नष्ट भी हो जाता है ज्ञान का ये कार और भी कहा पंचम अध्याय कहा न आदत्ते कश्यचित पापों वैसे अभी शिक्षक अज्ञान ना अधिकम ज्ञान के नितम पंचम अध्याय का शब्द है कश्चित पापम न आदत्ते किसी के पाप भी नहीं लेता परमात्मा किंतु पुण्य भी नहीं लेता क्योंकि तो लोगों का आरोप है भगवान को पुण्य को लेते हैं उसको क्या काम है क्या क्यों किसके लिए लेकर दूसरे का पाप है क्या गरीबी है उसके पास दूसरे के पाप उन्हें तब इत्यादि कहा अब नित्यभुक्त एकस्मिन सविता ही नित्यभुक्त जो आत्मा है एक ही आत्मा है जैसे सविता में आरोप होता है बादल से ढकने के कारण वो सविता ईदानू ईन प्रकाश है कि शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे सविता होते हुए नहीं ये बोला जाता है आरोप किया जाता है ठीक इसी प्रकार नृत्य लोग नृत्य मुक्त जो आत्मा है एक ही आत्मा है अनेक आत्मा नहीं है इसमें सवित जैसे सविता में आरोप होता है सूर्य में आरोप करते हैं लोग ठीक इसी प्रकार उस नृत्य मुक्त आत्मा में लोका लोक अविद्या अध्याय रोपितम ईश्वरे नृत्य मुक्त एकस्म ईश्वरे वहां ले जाओ नृत्य मुक्त जो एक ईश्वर है उस ईश्वर में त्मा में लोक माने अहंकारादि जो लोग हैं बुद्धि आदि विशिष्ट आत्मा ये लोग माने जाते हैं इनके द्वारा तो आरोपित है संसारित्व क्या आरोपित संसारित संसारित है संसारित्व आरोप जैसे सूर्य में उदयमय अष्टमयादि आरोपित है इसी प्रकार संसारित्वपना माना जीवत्वपना आरोपित है किसने उस आत्मा में शास्त्रादि प्राण्या अभ्युपगतम असंसारित्वरोध इसलिए देखो आरोपित है संसारित्व और शास्त्र प्रमाण से जाना जाता है असंसारित्व उसी आत्मा में जिसमें संसारित्व होता है उसी में असंसारित्व भी है माने अपने स्वाभाविक वृत्ति बोल रही है आत्मा संसारी है और शास्त्र बोल रहा है शास्त्र प्रमाण से समझा जाता है आत्मा असंसारी है इसलिए कोई विरोध नहीं वास्तव में असंसारी है और काल्पनिक संसारी इसलिए सुख दुखादि योग भी माना जाता है कल्पना के कारण विरोध धर्मक्रांत माना जाता है यही है एक शास्त्राधिकास्त्राधिक प्रमाण है प्रमाण से अब स्वीकार माना गया क्या माना गया असास्व तो, तो है सिद्ध होता है इसलिए अविरोध संसारित्व तो का विरोध होना कोई आपत्ति नहीं है जैसे सूर्य में प्रकाश होना प्रकाश में होना दोनों में घट जाता है मैंने तो कल्पना से तो अप्रकाश और वास्तविक प्रकाश ठीक है इसी प्रकार कल्पना के कारण संसारित्व तो। और कल्पना के अभाव तो काल में असंसार दोनों घट जाता है ठीक है बौद्धादिवृत्ति नाम और उभव अविभवाभ्याम आकुलश्य बौद्धादि वृत्ति जो बुद्धा है बुद्धि आदि के वृत्ति बंद है मैं ज्ञानी हूं इत्यादि जो भी मैं सुखी हूं दुखी हूं जो भी वृत्ति बंद है वो वृत्ति होगा उर्भव अविभव उत्पत्ति विनाश है वृत्तियां उत्पत्ति विनाश है उर्भव अविभव के द्वारा आकुलश्य वैचित्रम आप आवश्यक व्याकुलआ जो व्यक्ति है उनसे व्याकुल है वैचित्रता को प्राप्त हुआ व्यक्ति को वृत्ति नाम एवं उद्भव होगा हो वृत्ति होगा ही उद्भव अविवय न्यापक चैतन्यशील विवेक शून्य लोकश्य लोग कैसा है लोकस्य लोक कैसा है कि वृत्ति का वृत्ति में ही ये बनते हैं सब उद्भव अभ्यम धर्म किसने उत्पत्ति बिना धर्म वृत्ति में है नर्व्यापक चैतन्य उस बुद्धिवीति का अध्यापक चेतन में नैय्या ये नहीं समझते जो देखा बुद्धि नाम एवं उद्भव अभिभव उदातर व्यापक चैतन इसी विवेक शून्य लोग ऐसे ज्ञान नहीं है जिनको ऐसा ऐसे समझते तो आत्मा में आरोप नहीं करते विवेक शून्य लोकस्य विवेक शून्य जो लोग लोकस्य पाठ है लोग लोकस्य होना चाहिए तो वृत्ति वो वृत्तिभाव मतल व्यापक चैतन्य स्थिति विवेक सुंदर लोग सब लोग करके है विवेक रहित है कि बुद्धियों का ही उत्पत्ति विनाश बुद्धि बुद्धिवृत्तियों का है आत्मा का उसके व्यापक आत्मा का जहां जहां बुद्धिवृत्तियां होती वहां वहां आत्मा होगा इसलिए वो व्यापक हो जाता है आत्मा जहां जहां दग्धित्व आएगा वहां वहां अग्नि जरूर होगा जहां जहां वृत्ति बनेगी वहां आत्मा जरूर होगा नहीं तो वृत्ति को कौ जानेगा इसलिए व्यापक आत्मा ऐसे में भ्रांतिया भ्रांति से यह सब धर्म का आरोप हो जाता है योजना ऐसा करना भ्रांति से सब धर्म का आरोप किया जाता है माना को धर्म सुखित्वादी धर्म सब आरोप हो जाता है आगे कहते हैं चैतन्य से ज्ञान सुखादी उत्पादी निमित्तत्व न केवलमृत सिद्धम कहते हैं चैतन्य जो है तो ना आत्मा उसमें ज्ञान सुखादी उत्पत्ति में निमित्त है मानी वृत्ति में सुख दुखादि में यानी आत्मा निमित्त बनता है यह अन्य व्यति के द्वारा चित्त होता है यानी आत्मसत्य वृत्तिनाम उभव अभिभव सुखादिम सत्व आत्मसत्य और आत्मा अभाविनाम उद्भव अभिभाव अन्वय व्यक्त लगते हैं तब सत्य तत्सत्व तदभाव तदभाव दंड सत्य दंडाभावे घटना ठीक इसी प्रकार से यहां समझना कहा चैतन्य से ज्ञान सुखादि उत्पाद चैतन्य जो आत्मा है उसमें उसमें ज्ञान सुखादि के उत्पादन में उत्पत्ति भी ज्ञान आदि उत्पत्ति अथवा सुख दुखादि की उत्पत्ति में निमित्तत्वम तत्व जो निमित्त बना हुआ है चेतन अधिष्ठान वृक्ष के रूप से क्रियाशील होकर के रही केवल संधि से निमित्त है न केवल अमृत विद्रय की सिद्धम केवल यह अमृतविंद्रय सि नहीं है किन्तु तत्स्मरणा उसके सामने जमे ही ये सब होते करके भगवान ने स्मरण किया था गीता के पंच दश अभ्याय स्मरण आज उसका स्मरण किया है भगवत वाक्य सब उसके स्मरण करने वाला भगवान का ही भाग्य है मैंने आत्मा के निमित्त से विधि वृत्तियों का उद्भव आदि होना आत्मा होने पर न होना ये जो दिखाया है ये भगवान के वाक्य से ही सिद्ध है सिद्ध अच्छा। है ईश्वर संसारित्व ईश्वर संसारी की प्रसिद्ध अभाव आप विशिष्ट अमोक स्वरूप कहते हैं ईश्वर संसारित्व ये धर्म आया ईश्वर में संसारित्व देखना है तो ईश्वर में तो के सुधीर संसारी को देखना है तो संसारी प्रसिद्धि अभाव ईश्वर को संसारी के लिए प्रसिद्धि नहीं है ईश्वर में संसारी के प्रसिद्धि नहीं है इस अभाव विशिष्टा अनुगत चित्त स्वरूप विशिष्ट में अनुगत जो चेतन है विशिष्टा अंतर्ग विशिष्ट जो चेतन है स्वरूप चित्त स्वरूप ऐसी व्याख्या कर रखा उस विशिष्ट जो बना हुआ है उसमें अनुगत जो भीतर से अनुगत अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ चेतन है उसमें नाम ये कहा आगे भाष्य में कहेंगे एटेदम प्रत्येकमेद इस व्याख्या के द्वारा इस माध्यम से ये व्याख्यान है ना इस प्रकार की व्याख्या करने से ज्ञान आदि भेद प्रत्येकों से कहा ज्ञान भेद है अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्व आदि भेद है इसलिए ईश्वर और जीव में भेद होना चाहिए कहा था वो तो एक ही में दोनों हो जाता है कल्पना के कारण संसारित्व तो है और कल्पना रहित वास्तविक असंसारी है सिद्ध हो जाता है ठीक है ये तेनाली दो प्रकार के दोष दिया था तीन पक्ष बनाया था जीव को ईश्वर से भिन्न तो मानते हो तुम किसको मानते हो क्या जीव माने किया ये बताओ पक्ष तुम्हारा क्या है पक्ष के बारे में निरूपण करो सिद्धांत ने पूछा था क्या बुद्धिदि प्रतिबिंबित चेतन को तुम जीत मानते हो अथवा शरीर के घेरे में पड़ा हुआ चेतन को फूल शरीर के घेरे में पड़ा हुआ चेतन को तुम जीव मानते हो अथवा शरीर से विलक्षण हो बुद्धि से शरीर से विलक्षण हो और उस शुद्ध आत्मा से भी विलक्षण हो उसको तुम जीत मानते हो क्या तृतीय पक्ष तो ऐसा मिलेगा ही बुद्धिदि से विलक्षण होगा तो वो शुद्ध आत्मा बने और बुद्धिदि विशिष्ट हो होगी तो उसको हम पहले से ही हम भी भिन्न मान रहे हैं उपाधि के कारण को भिन्न माना जाता है और शैली विशिष्ट मानोगे उसको हम पहले से भिन्न मानते सिद्ध सा हम दोष और बुद्धिदि से भिन्न हो और शुद्ध आत्मा से भिन्न ऐसा तो तुम जीव सिद्ध नहीं कर पाओगे पक्ष अप्रसिद्ध है आश्रिया को दोष नहीं आता जो अनुमान था सिद्धांत ने पूछा गया और अनुमान के विषय में तीन प्रकार से पूछा था तो दोष दिया था वही दोष को ना इस व्याख्यान के द्वारा एक प्रत्येक ज्ञान भेद प्रकृत एक एक ने कहा था प्रत्येक एक एक करके ज्ञान भेद शक्ति भेद क्या क्या भेद बताया था उसने बहुत सारे भेद बहुत सारे भेद बताया लक्षण भेद आदि बहुत सारे ये सब एक एक करके ज्ञान आदि वेदक प्रत्युत ज्ञान आदि भेद है करके कहा था भेद होने से जीवात्मा परमात्मा भिन्न है करके जो कहा गया वो खंडित हो गया ठीक है भेद नहीं कर सकते सिद्ध आदि बोधे एक सिद्ध साधना जो समय न प्रतिशरी ज्ञान सुखा आश्रय भेद हम तात्व प्रत्युत्व हम तत्व एक कहना चाहते हैं देखो सिद्ध साधनत्व पर हमने दोष दिया है सिद्ध सावन दोष आश्रय सिद्ध दोष तीन विकल्प करके दो दोष दिया हुआ है सिद्ध सहारूप दोष के द्वारा प्रति शरीर के ज्ञान सुधार आश्रय व्यवतर प्रत्येक अगर जीवात्मा परमात्मा से भिन्न न हो एक ही हो तो प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार के शुक्र उठा दिए रो रहा, या रहा है या तो अगर ईश्वर से अभिन्न हो तो एक को रोने सबको रोना चाहिए और एक सब को हंसना पर सबको हंसना चाहिए एक को सुखी होने पर सब सुखी एक को दुखी होने पर सारी दुखी होना चाहिए तर्क दिया था पूर्वादी ठीक है सिद्ध साधन दोष देने से क्या होगा प्रति शरीर प्रत्येक शरीर शरीरम शरीरम प्रति प्रति शरीरम ऐसा है प्रत्येक शरीर में एक एक शरीर में प्राणी मात्र के शरीर में ज्ञान सुखाभिम ज्ञान सुखादि का आश्रय भेद ज्ञान सुखादि का आश्रय जीव भेद पूर्वादि को आत्मा में मान रहा है ज्ञान सुखादी आश्रय भेद आश्रय में जीवा ये रहा जीव भेद है जो तो ज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार का हो रहा है भिन्न भिन्न प्रकार के सुख दुख हो रहा है इसलिए वो सुख दुख का जो आश्रय है कौन है जीव वो भिन्न हो पूर्वाधिकार आधार पर वास्तविक है सुख दुखाधिकार भेद वास्तविक है प्रत्युक्त मंत्रव्य ये ये प्रत्युक्त खंडित हो गया वास्तविक नहीं है अभी तक की व्याख्या से ही सीधा मंत्रव्य अल्प विराम देना चाहिए मंत्रव्य में आगे किंच और भी बात है तुम जीव को ईश्वर से भिन्न मानते हो कौन से धर्मों से भिन्न मानते हो जैसे वो अश्व से महिष भिन्न होता है क्यों भिन्न धर्म है क्या धर्म है? एक में अश्वत्व है एक में महिषत्व है तो वहां अश्व में महुष्य धर्म नहीं है उससे उसमें न रहने वाला धर्म के कारण भिन्न होता है यहाँ कौन सा ऐसे धर्म मिलेगा तुम भी जीव को क्या मानते हो व्यापक मानते हो क्या मानते हो व्यापक मानते हो और ईश्वर भी व्यापक है जीव भी व्यापक है और जीव भी निराधार है ईश्वर भी निराधार है तो कौन से धर्म को लेकर के भिन्न मान रहे हो ये पूछ रहे हैं। ठीक बोल देना सरल होता है ज्ञानाधिकरण आत्मा स्विविध आत्मा, परमात्मा से थी तश्वर एक एव विभूत व्यापक जीवस्त प्रत्यक्ष प्रतिशत भिन्न विभूत व्यापक स विभूत व्यापक ऐसा, ऐसा बोला जा ऐसा बोलने मात्र से हो जाएगा क्या कहते हैं मुखमस्ती के वक्तव्य सतस्ता आरित किसी ने की सौभाग्य हरह होता है हरड़ जो होती है ना छोटी हरह सौभाग्य होती है जिसने कहा भाई इतने गप्त नहीं मानना चाहिए तो बोलता है, कि, है तो कि था कि ये हमारा मुख है हम बोल रहे थे लोग आप मुख्य के वक्तव्य सतास्ता अच्छा आरित यही हाल है बिना सोचे बिचारे बोलने जा एक अरे वास्तविक भेद चला हो जाता है नहीं हो सकता ये कहते हैं सूक्ष्म चैतन्य सर्वतत्वादी और शेष का भेद हेतु सिद्धांक बोले सूक्ष्म जीवात्मा को भी सूक्ष्म माना है तुमने भी माना हमने तो माना है जीवात्मा स्थूल है क्या अच्छा। परमात्मा वो भी सूक्ष्म सूक्ष्म के हेतु बराबर है तुमने सूक्ष्म चैतन्य इसको भी चेतन माना है उसको भी चेतन माना है चैतन्य हेतु भी दोनों के बराबर है और सर्वगतव जीत भी व्यापक है परमात्मा भी व्यापक है सर्वगत्वी है तो तीनों हेतु बराबर है एक ही हेतु तो कौन सा विरुद्ध आक्रांत हो जाता है सौक्ष्म चैतन्य सर्वगत अविशेष सत्य समान हो गया वहां पर न कारण या। ही नहीं है यार भेद मानने के सिद्ध ही नहीं हो सकता है इस सिद्धांत ने कहा कि कर लेगी कस्टिक दुखी कस्टिक सुखी ये दुखादी क्रिया व्यवस्था मठान किया आश्रय आपको कहते हैं पूर्वाजी संज्ञा करेगा महाराज कोई दुखी है या कोई सुखी है किसी को तो सुख है किसी को तो दुख है जैसे धन वाले को धन ही बोलते हैं दुख वाले को दुखी सुख वाले को सुखी अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है सिद्ध सा दूर प्रतिशर सुखावीन मां आश्रय किन्सर व्यावर्तक धर्म होशा व्यावर्तक धर्म के बल पर व्यावृत्ति सिद्ध है व्यावर्तक धर्म हो तो व्यावृत्ति हो पाएगा ज्यावर्तक धर्म नहीं है तो व्यावृत्ति करना संभव नहीं भिन्न भिन्नता करना संभव नहीं है भिन्न भिन्न धर्म होना चाहिए जैसे अश्व से मनुष्य को ज्यावृत करना है क्या धर्म क्या हुआ एक में अस्वत्व है और एक में महिष्य है इसलिए भिन्न हो जाता है सिद्धा शिर्द निकली है व्यावर्तक धर्म होना चाहिए सांख्य मत है पुरुषार्थ चैतन आप रूपा सांख्य मत से देखते हैं जो पुरुष है केवल चेतन मात्र स्वरूप है चैतन मात्र स्वरूप रूपा न व्यावर्तक धर्म अस्थित ये भी चेतन वो भी चेतन वो भी चेतन व्यावर्तक धर्म क्या मिलेगा सांख्य मत में ये पुरुष है वो पुरुष भिन्न ही धन क्या धर्म मिलेगा व्यावर्तक धर्म ही नहीं है अगर शरीर विशिष्ट लेकर बोलेंगे तो हम भी मानते हैं औपाधिक भेद मानते ही हम सिद्ध साध दोष लग जाएगा ऐसे बोलोगे तो खाली पुरुष से बोलते हैं कोई आत्मा को पुरुष बोलते हो क्या उसमें भेद मिलेगा कुछ चैतन्य रूपा मानना है अच्छा वैशेषिक मत है नहीं वैशेषिक मत हो जाएगा उनके एक अंत विशेष है अयम आत्मा अस्मा कात्मा भिन्न ये आत्मा इस आत्मा से भिन्न है तो विशेषा यही बोलते होता है विशेष पदार्थ मांगा है उन्होंने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समुदाय अभाव सप्त ये मानते हैं तो वहां पंचम पदार्थ को उन्होंने विशेष कर्ज मांगा तो विशेष क्यों मांगना पड़ा इनको घट पटाथ भिन्न ऐसा माने के वहां विशेष को मांगने की आवश्यकता नहीं क्यों घट पटाथ भिन्न कस्मात घटत्वा घट जो है पट से भिन्न है क्यों इसमें घटत है उसमें पटक तो है इसमें घटक तो है इसलिए भिन्न है मान विजातीय में विजातीय से भेद करने के लिए तब तक, तक जाति ये माने हो जाएगा जावर तक तब तक जाति जावर तक बन जाएंगे और सजातीय में दो घड़ा हमारे सामने है वहां भी ये बुद्धि होगी अयम अयोधटा अस्त घटा भिन्ना ये गड़ा, इस गड़े से भिन्न है क्यों भिन्ना वायरस भिन्न अवयव आरभत्वा ये भिन्न अवयव से आरंभ दो कपाल इसका अलग है और इससे दो कपाल अलग है भिन्न अवयव से आरंभ होने से इस घर से इस गड़ ये घर भिन्न है वहां घटक तो बोल नहीं पाएंगे इसमें भी घटक तो इसमें भी घटक तो वहां भिन्न अवय आरब्धत्व तो अजय घटा अस्पाप घटा भिन्न ये घाड़ा जो है इस घड़े से भिन्न है क्यों भिन्ना अवय आरभत्वा भिन्न भिन्न अवय से आरभित है यह जिस अवय से यह घाड़ा बना हुआ है वो अवैसे अतिरिक्त अवैध कब होती ये चलता चलेगा विजातीय में तो तब तक जाति ज्यादा हो जाएगा जलात पृथ्वी भिन्न कस्मा पृथ्वी जल से पृथ्वी भिन्न क्यों पृथ्वी धर्म तो है यहां वहां जलद तो दिखाई पड़ता है इत्यादि और सजातियों में तब तक अवैध आरभ्य तो चलेगा कहां तक चलेगा दलेगा अयम देणुंगा जड़ोंग पहुंचेगा तो हम फूल से लेकर जेणु तक तो पहुंचेगा अयम दरुरा अस्मा देन्ना ये जो देणुद है इस दणुद से भिन्न है कस्बा भिन्ना व्यवहार इसके दो परमाणु अलग है और इसके दो परमाणु अलग है भिन्ना अवय से आरंबित हुए हैं वहां तक हम चलेंगे अब पहुंचेंगे परमाणु में भैया एक मत आदि मत से वहां भी भेद होगा इस परमाणु से ये परमाणु भिन्न है बुद्धि तो होगी ना बुद्धि के भेद तो होगा दिखाई नहीं पड़ते प्रसरू तब तर दिखाई पड़ते हो कि मशीनों के द्वारा जरूर भी दर्शन नहीं होता और अनुमानिक है और परमाणु भी आनुमानिक है तो जलीय परमाणु परमाणु हो पृथ्वी परमाणु भिन्न जलीय परमाणु के अपेक्षा पृथ्वी का परमाणु भिन्न है कस्मा एक पृथ्वी पर यहां तो हो जाएगा क्योंकि जलीय परमाणु जो होगा उसकी अपेक्षा पृथ्वी परमाणु भिन्न इसमें पृथ्वी तो धर्म है क्या धर्म है इससे भिन्न हो, हो जाएगा विजाती है तो वो जाति या उपाधि जो भी हो उसी के द्वारा हो जाएगा किन्तु दो पार्थिव परमाणु होंगे हमारे दृष्टि में ये भी पृथ्वी परमाणु होगा ये भी पृथ्वी परमाणु होगा उसके भेद कर रहा तो क्या भेद करेंगे हम वहां अयम परमाणु पार्थिव परमाणु अयम पार्थिव परमाणु भिन्न यही बोलेंगे हम इस पृथ्वी परमाणु इस पृथ्वी परमाणु से भिन्न है ऐसा मानेंगे तो क्या हेतु देंगे भिन्ना वैध तो हेतु होने से क्यों आगे उससे आगे अवैध नहीं है अंतिम है वो तक तो चल पड़ा था भिन्ना वैधा आरवत्व हेतु अब वहां क्या क्या हेतु देंगे कहते विशेष है इसकी अपेक्षा यह विशेष है बस यही उत्तर है इसी प्रकार अयम आत्मा अस्मता अस्मा आत्मा भिन्न है यह आत्मा से यह आत्मा भिन्न है क्या अस्मात और कोई हितु नहीं मिलता है भिन्न करने के लिए अल्पज्ञत् कुछ नहीं मिलेगा क्या मिलेगा विशेषात ये करके वो लोग भिन्नता मानते हैं यह आत्मा भी विभु है वो आत्मा भी विभु है न्याय मत में तो फिर भेद कैसे सिद्ध होना है दोनों निराकार है भेद कैसे सिद्ध होता है कहते हैं विशेष के कारण माने उस आत्मा की अपेक्षा इस आत्मा में विशेष है बस यही है उनके तर्क है कहा तक सिद्ध होता है देखते हैं यही है आपका भेद करने के लिए क्या हेतु है उनके पास आत्मा को भेद करने के लिए क्या हेतु है विशेष अब देखते हैं विशेष कई सारा आत्मा के भेद सिद्ध कर सकता है नहीं कर है, देखते हैं यही यहाँ पर कर रहे हैं वो तो देखते हैं विशेष इसलिए स्वतोद्या विशेष रहा है है कह रहे बैशेषक मत है तू मैंने वैशेषिक मत क्या होता है क्या तो अंत विशेष कल्पना अंत विशेष की कल्पना करते हैं अंते बाबा अंते बाबा अंत्या मैंने दयावर्दन धर्म के समाप्ति में आखिर में होने के कारण अंत्य कहा होता है अंत्य भव अंत्य होता है अंत में होने वाले को अंत्या बोलते हैं आदिर अंत्य सहयता सत्र में अंत्य सत्र बनाया अंत मानी आखिर उसमें जो हो रहा है आखिर में होने वाले को अंत्य दिगा सूत्र है यद प्रत्यय लगाकर वह अंत्य बनाया जाता है तो वैशेषिक मत हेतु वैशेषिक मतभेद अंत्य विशेष कल्पना अंत्यशेष की कल्पना करते हैं किसके लिए भेद सिद्धि के लिए अयम आत्मा अस्माद आत्मा भिन्न ये आत्मा इस आत्मा से भिन्न है दोनों निगाकार है दोनों विघु है और जो आत्मा यहाँ इस आत्मा जहां है वहां वो आत्मा भी है देखने कर पा रहे हैं तो निराकार अभय बहन सावय अभय भिड़भय करें दोनों भिड़ भय फिर भी वेद सिद्ध होता है नैसे होता है विशेष है बस ऐसे बोल देते हैं कैसे सिद्ध होगा देखते हैं वैशेषिक होते हैं तू अंत विशेष कल जो अंत्यशेष होता है अंत्य भवा अंत्य अंत्य मैंने कहा किसका अंत है यहां पर थाना अंत्य भवा ध्याव तक धर्म चला अयम घटा अस्मात घटा भिन्न भिन्ना वैव आरभत्वाद यहां से हम चल रहे थे अथवा घटा दला भिन्न घट जल से भिन्न कस्मा भटत्वा मान विजातीय जाती तो जाति को लेकर के और सजातियों में व वैव आरभत्व लेकर के हम चल पड़ेगे कहा तक गए जड़ू तक गए तो परमाणु सिद्ध करते समय ने कहा होगा भिन्ना भय आरभ पूरे एक ही जाति के दो परमाणु होंगे वहां भी भेदभूति होगी इस परमाणु से परमाणु जन में बृद्धि होगी तो वहां कैसे चिंता करोगे कहा वहां विशेष है वैसे आत्मा भी एक ही जाति के हैं सब उसमें उसमें भी आत्मक तो ईश्वर तो वो भी व्यापक ये भी व्यापक वो भी निराकार ये भी निराकार वो निर्विशेष ये भी निर्विशेष सब एक ही है तो भेद कैसे करोगे वो भी दिघु है ये भी दिघू है तो गर्म बिलाजुला होगा बिघू होगा तो ये कि एक देश में ये है दूसरे देश में ऐसा तो है ही नहीं भैया इतना के शरीर में आत्मा ही माना है जीव आत्मा को क्या माना है बिहू माना है नृत्य माना हुआ है तो सारी आत्मा एक ही जगह पड़े हैं तो उसका भेद कैसे तो विशेष विशेषा और विशेष है कभी नृत्य होता है ये जो तो है अंत्य विशेष के कारण करते हैं एक आप वैशेषिक मत है तो अंत्य विशेष कल्पना अन्यश्रे दोषे को कल्पना नहीं कर सकते अन्य दोष लगेगा विशेष में कैसे लगेगा देखेंगे ट्रिपर देखते हैं अन्य दोष कैसे आया अंत विशेष विशेषकल बना स्वतो व्यागृत को तो है उसको स्वतः व्यावृत्त माना विशेष के द्वारा दूसरी की व्यावृति होगी जितने पदार्थ जो एक ही सजातीय पदार्थ है उनके व्यावृत्ति होगी और स्वयं की व्यावृति विशेष की व्यावृत्ति कौन करेगा वो विशेष ही करेगा विशेष का भी व्यावृत्ति व्यावर वह वह तक वही बनेगा अन्य के व्यावर्तक वही बनेगा किसका नित्य पदार्थ होना समान जाति वाले वित्त पदार्थ होते व्यापक भी व्यावर्तक है वो और स्वयं तो, का भी व्यावर्तक ऐसा होना है स्वतो व्यावृतित्व अव्योग स्वतो व्यावृतता विशेषा ही बोलते हैं वो लोग विशेष पदार्थ के लक्षण ही करते हैं स्वतो व्यागृत अव्योग स्वतः व्यावृत होना है उसको दूसरे से व्यावृत नहीं है वो जैसे घट दूसरे से व्यावृत होता है किससे घटत से स्वतः व्यावृत्त हो पाता है ठीक इस प्रकार ये स्वतंत्र जागृता है विशेष को विशेष के लिए कोई दूसरे धर्म नहीं लेना पड़ता है विशेष क्या चश्मा विशेषा ये उनकी मान्यता है व्यागृत अपेक्षवत् तो नहीं मानते है। हैं द्याद... अन्य के है। लिए तो अन्य दयावर नहीं लेते हैं जिस व्यक्ति को ज्यागृति करना उसे भिन्न धर्म को लेते हैं ज्यावृति करने के लिए क्योंकि यहां पर अन्य धर्मों की अपेक्षा वहां से वर्त का नाम अंत्य भगव एका एक तक धर्मों के जब हम विश्लेषण करते चलते हैं विजातीय में जावत तब तक धर्म बन जाएंगे जाति बन जाएंगे या उपाधि बन जाएंगे जैसा होगा और सजातियों में भिन्ना रहेगा आर्भर तो हिंदू बन जाएगा और जब उदरक चलेगा जिस अभय पदार्थ होंगे वहां तक तो भिन्ना वह आर्भ्रत चले जो निर्भय होंगे परमाणु निर्भय आत्मनिर्भर आकाश निर्भय और काल मिले दिशा मिले मन निर्वर उनके यहाँ ऐसी स्थिति है तो और मन भी निर्भर है उनके यहाँ तो इनकी स्थिति मन से मन भिन्न है के, किसे आप करेंगे मनस्प जो मनस्क यहाँ बैठा है वही मनस्पो वहां भी बैठा हुआ है व्यवस्थित नहीं कर पाएगा क्या बोलेंगे जो विशेष आप वो मन की अपेक्षा है मन विशेष भिशे है इसलिए भिन्न यही तो हेतु तो अंत्य रहो अंत्य व्यावर्त कौगे अंतिम में होना है माने जहां जाकर के अंतिम में दूसरे को भी व्यावृत्ति कर लेता स्वतः भी व्यावृत होता है उसको कहेंगे विशेष ये लक्षण उन्होंने बनाया है विशेष पदार्थ पद कल्पना विशेष पदार्थ की कल्पना की उन्होंने माने मैंने समजातीय जो नित्य पदार्थ हैं उनकी व्यावृत्ति करने के लिए अथवा स्वयं विशेष की भी व्यावृत्ति करने के लिए विशेष की कल्पना की है अनया से परा विशेष विकल्पना अनन्याश्रय दोष एक दूसरे के एक दूसरे में रहना एक स्वीकार अनन्याश्रय दोष क्या होगा देखो भेद ज्ञान ही क्षति भेदकम बिना भेद भेदासन विशेषा भेद ज्ञान सति विशेष सम्मान विशेष कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो नहीं है क्या होगा यह आत्मा की अपेक्षा यह आत्मा भिन्न है क्यों कोई न कोई विशेष है प्रत्यक्ष नहीं होता विशेष कोई न कोई एक विशेष है जिससे कि वो आत्मा से आत्मा भिन्न हो है इस परमाणु से ये परमाणु भिन्न हो क्यों कोई न कोई विशेष है आत्मा से जितना होना कहते हैं वो जो अनुमान करना भेद ज्ञाने क्षति भेद ज्ञान हो पहले ये व्यक्ति से ये व्यक्ति भिन्न होगा तो विशेष की सिद्धि होगी और विशेष की सिद्धि होगी तो व्यक्तिगत सिद्ध हो कौन पहले भेदक ज्ञान से भेद ज्ञान सिद्ध होगा और वेद ज्ञान से भेदक का ज्ञान सिद्ध हो भेदक कौन है यहाँ विशेष और भेद ज्ञान होगा ये व्यक्ति तो भिन्न बुद्धि होगी तब विशेष काम कर पाएगा और विशेष होगा तो भिन्न करेगा कौन पहले होगा एक दूसरे में आश्रित हो जाते हैं ये कह रहेगा भेद ज्ञान है ही सभी भेद होने पर माना यह आत्मा या आत्मा से भेदना है ऐसी बुद्धि हो गई इसका भेद इसमें है सिद्ध हो गया उसके पश्चात ही भेदक बिना भेद असंवाद क्यों तो भेदक के बिना भेद होगा नहीं ठीक है व्यावत्तक पहले चाहिए तो भेद सिद्ध होगा विशेष अनुमान को तो भेदक के बिना भेद संभव नहीं है इससे पहले इसका विशेष का अनुमान करोगे भेदक बनाओगे उसको क्या बनाओगे भेद ज्ञान सिद्ध करने के लिए पहले भेदक चाहिए तो भेदक भेद का ज्ञान ये ये भेद है ऐसा ज्ञान होना चाहिए तो भेद सिद्ध होगा ये भेदक है तो विशेष का अनुमान करोगे उस काल में भेदक सिद्ध करने के लिए किसके कि सिद्धि के लिए ये दोनों भेदना ही सिद्ध करने के लिए भेदक विशेष की कल्पना करोगे और तस्व रूपराहित्य ना प्रत्यक्ष अनुमान का ही विषय होगा तो तस्वय विशेष जो विशेष है वह रूप रहित है रूपरहित विषय जो है प्रत्यक्ष हो जाता है रूपराहित्य वो रूपाधिराहित्य है ना परस रहित होते ना वाला भी प्रत्यक्ष होता है आदि लगा दी है गुरुप्रसादी नहीं, गुरु नहीं है वहां विशेष में कोई गुरुप्रसादी कुछ भी नहीं है गुरुप्रसादी तीन चार में होते हैं एक गुण कितने में होते हैं गुरुप्रसादी गुण ज्वल जहां हो दन प्रसादी पंचमु पृथ्वी जल्दी पाड़ी में है जहां जहां हो माध्यम तो ऐसा नहीं है रूपा भी रही दोनों किताब प्रत्यक्ष का विशेष अनुमान भेद ज्ञान होने पर भेदक का अनुमान होगा विशेष हय करके अनुमान होगा और भेदक ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा आप देखो पहले विशेष का ज्ञान हो तो ये आत्मा में परस्पर भेद सिद्ध होगा और आत्मा में भेद सिद्ध होने पर उस उसकी अनुमिति होगी किसकी भेदक की तो कौन पहले होगा ये कह है रहे हैं भेदक ज्ञानाधीन हमसे भेद ज्ञान यही है भेद ज्ञान के बाद में भेदक ज्ञान होना है और भेदक ज्ञान के अधीन है भेद ज्ञान इस तीन से ज्ञतु अम्वनाश्रय कब अन्व्याश्रय व्यक्ति में होता है एक दूसरे में आश्रित हो जाता है और कभी ज्ञान में होता है या भेद ज्ञान और भेदक ज्ञान में अनुन्यास रहे भेदक होगा कौन विशेष और भेद होगा तो हो विशेष को तब विशेष आएगा भेद होने पर विशेष आएगा और विशेष आने पर भेद होगा तो पहले कौन पहले भेद का ज्ञान हो ये तो भेद न है तो विशेष हेतु आगे काम करेगा और वो भेद सिद्ध करने के लिए आएगा भेद पहले न होने पर सिद्ध नहीं कर पाएगा ये कह भेद ज्ञाने सती भेदक भेदकम बिना भेदासंभवा विशेष अनुमान भेद ज्ञान होने पर विशेष अनुमान कर देना भेद ज्ञान होने पर विशेष का अनुमान होगा क्यों भेदकम बिना भेद असम भेदक के बिना भेद होगा नहीं इसलिए भेद ज्ञाने सती भेद विशेष अनुमान विशेष अनुमान होगा तने विशेष रूपाई दायित्व ना रूपा रायित्व प्रत्यक्ष तो नहीं सकता अनुमान ही करना पड़ेगा उसका पहले भेद ज्ञान हो तो फिर विशेष अनुमान कर पाएंगे और भेदक ज्ञान भिन्नता भेद ज्ञान और भेदक होगा विशेष उसके ज्ञान के अधीन भेद ज्ञान होगा पहले भेद ज्ञान होगा या भेदक का ज्ञान होगा पहले विशेष का ज्ञान हो तो यह आपका भिन्न है भेद ज्ञान सिद्ध होगा भेद विशेष को भिन्न बोलेंगे और पहले आपका भिन्न है सिद्ध हो तो फिर विशेष सिद्ध होगा कि भिन्न करने वाला विशेष है कौन पहले विशेष नाम पदार्थ सिद्ध ही नहीं होगा ठीक है विशेष क्या निरस्ता दे अन्यास्त्रा, से विशेष नाम का पदार्थ निरस्त हो गया विशेष से दो आत्मा में निशिद कर देंगे यही बोलेंगे नहीं आई क्या आकर ऐसा अच्छा आयोग और निर्विशेष अब का तुम सां मेद स्थापित ये जीवा आत्माओं में जो भेद मानते हो मान हो तुम लोग दोनों के दोनों निर्विशेष होने से कैसे होने से विशेष हाँ है नहीं यही है तुम्हारे ये आत्मा से आत्मा भिन्न सिद्ध करने के लिए क्या हेतु है विशेष खंडित हो गया है जो विशेष नाम का पदार्थ तो तुम्हारा है वो सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है इसलिए निर्विशेषत्थ आत्मा क्या सिद्ध हो गए विशेष वाले हो गए निर्विशेष हो गए निर्विशेष निर्विशेष निर्विशेष होने से पुंसान व्यवस्था पुंसान माना आत्मा आत्माओं में तो परस्पर भेद सिद्ध नहीं करता है विशेष सिद्ध होता है तो परस्पर भेद सिद्ध करते विशेष की सिद्धि नहीं हुई इसलिए निर्विशेष होने के कारण निर्विशेषत्वान मैं आत्म नाम जो आत्मा हिंदा भेद सिद्धि करना वास्तविक भेद कहने सकते कल्पना तो कर सकते हैं मनुष्य में स्त्री की कल्पना करने की कल्पना करने क्या है कल्पना तो हो सकती है चलो कल्पना करने से क्या मनुष्य सिंह वाला होता है क्या नहीं हो तो आत्मा करता बोलता करता करते रहो जितने भी बोलते रहो क्या वो बात में निर्जय कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक आते हैं विक्रिया रूपये अगर कर्तवि कर, क्रियावान हुआ आत्मा हेदवान हो क्रियावान हो तो क्या हो अनित्य हो जाएगा आत्मा हो तो तो अनित्य होगा पूर्ववादी कहेगा कि चलो मान अनित्य मांगेगी क्योंकि तो हो गए सभी बातियों ने आत्मा को तो क्या माना हुआ है नित्य माना एक बहुतों को नास्तिक बात जाने ना तो तो तो दो डिग्रियावत हुए तो अनितत्वा कहा भाषण अगर क्रियावान मानोगे आत्मा को तो अनितत्व दोष आ जाएगा ठीक है ठीक है नहीं सुखानी डिग्रियाना उपाधि धर्मत्वाद जो आप को सुखी दुखी जो मानते हो वो उपाधि का धर्म है उपाधि अंतर्गत उसके धर्म को आरोग करके मानते आत्मा को सुखी दुखी नहीं कश्चित दुखी कस्टित सुखी यदि दुखादी क्रिया व्यवस्था करती आश्रय भेदस्थ आप देखी बोलते हैं महाराज आत्मा सुख दुखादि का जो आश्रय कौन आत्मा उनके मत में आत्मा है आश्रय भेद आश्रय है आत्मभेद आश्रय समझा है आत्मा कस्टित तो दुखी यहां कोई दुखी दिखाई पड़ रहा है दुख है इसके पास और दूसरे में सुख है एक आत्मा दुखी है एक आत्मा सुखी है कश्चित दुखी कश्चित सुखी भी दुखाधी दुखाधी दुखादी विक्रिया दुखादिक्रिया व्यवस्था अनुधान दुखा जो क्रिया हो गई है भेद के बिना सिद्ध नहीं हो सकता भेद हो तो ठीक है वो भिन्न आत्मा दुखी होगा या भिन्न आत्मा सुखी होगा एक ही आत्मा हो तो ये दोनों एक ही काल में भिन्न भिन्न काल में तो एक ही आत्मा में दोनों हो सकता है कभी सुखी कभी दुखी ठीक है और भिन्न आत्मा में एक ही काल में हो सकता है एक सुखी एक दुखी क्योंकि एक ही आत्मा में एक ही काल में दोनों के दोनों होना संभव नहीं है सुखी और दुखी होना संभव नहीं एक ही काल में दिखाई पड़ता है एक रो रहा, रहा है ये घास रहा है एक ही काल में दिखाई तो दे रहा है भिन्न आत्मा में घट जाएगा ये आत्मा दुखी है वो आत्मा सुखी है भिन्न काल में घट जाएगा पहले रोता था भाँसने लग गया एक ही आत्मा में घट जाता क्योंकि एक ही काल में एक ही व्यक्ति में सुखी दुखी धर्म दोनों होना संभव नहीं है या दिखाई पड़ता है दोनों के दोनों ये व्यवस्था है लोग की व्यवस्था है इसकी अनुपत्ति के कारण प्रमाण से सिद्ध होता है आत्मा भेद है आत्माभेद है यह उनक है सित दुखी कसित सुखी यदि दुख, दुखादि क्रिया व्यवस्था अन्य अनुपत्ति अन्यथान्य अन्य प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता आत्मभेद माने बिना आत्मवेतन बिना दुखादि क्रिया अनुपत्ति जैसे रात्रि भोजन बिना तीनत्व अनुपत्ति मोटापा हो नहीं सकता बिंदा नहीं खाता व्यक्ति तो अगर रात्रि भी नहीं खाता तो दुकड़ा पत्ता होना चाहिए तो कल्पना होता अर्थापत्ति प्रमाण है ये ठीक किसी प्रकार यहां दुखादि बिक्रिया को से आश्रय भेद सुख दुखादि आश्रय मैं आश्रय सब किसको को ले जाएंगे आत्मा को सुख दो आश्रय क्योंकि सुख माना हुआ है बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष द्वेश धर्म अधर्म संस्कार धारमा नाम का संस्कार नवगुण हो जाते हैं आत्मा में कितने हो जाते हैं नवगुण और पांच गुण सांग है संयोग विभाग परत्व अपरत्व संयोग विभाग पृथत्व पर संख्या परिमाण संयोग विभाग पृथक ये संख्या परिमाण संयोग विभाग संयोग विभाग संख्या परिमाण संयोग विभाग पृथक अयम अस्मत पृथक बुद्धि होती है ये बात आई है नौ बात चौदह निर्गुण आत्मा में चौड़ों मान रहे जब तक बेराव में नहीं पड़ेंगे ये पता ही नगर था क्या अमरूपा बढ़ आए कसित दुखी कषित सुखी थे दुखा भी क्रिया को आश्रय वेदस्थ आत्म सुख दुखा का आश्रय को मानते हैं आपको वेदस्थ आत्मवेदस्त आत्म के लिए कल देते तप रहा भी क्रियावत अनित अगर क्रियावाद सुखी दुखी मानोगे आत्मा को तो क्या होगा अनित्य हो जाएगा आत्मा तुम आत्मा को नित्य मान दो अनित्य मानते हो मानते तो नित्य हो किंतु तुम्हारे कथन क्या हो गया था आपको अनित्य हो गए सुखादि क्रियावान मानोगे तो क्रियावान अमित है, ठीक है सुखादि क्रियावान उपाधि धर्म यह कहते है हमारे यहां जो सुखादि क्रियाएं किसकी है उपाधि कौन है अंतकरण का धर्म है आपको धर्म नहीं माना देता हम जो मानते आपको धर्म सुखाद नहीं होता सुखादी विक्रिया जो विक्री होता है सुखादी विक्रिया है वह उपाधिवार उपाधि का अंतर तो वक्तवार न आत्मभेद साधकों उपाधि माने सुख दुखादि के कारण आत्मभेद सिद्ध नहीं हो सकता है सुखादि साधक नहीं बनेगा हेतु नहीं बनेगा किसका आत्मभेद का साधक नहीं बन सकता हेतु नहीं हो सकता साधकत्म वेदिकर सिद्ध वेदिकरण है सुख दुखादि है अंतकरण है और आत्मा दूसरा है तो दूसरे धर्म आकर दूसरे की भी आकृति नहीं कर सकता व्यधिकरण धर्म विरुद्धम wow! अधिकरण व्यधिकरण व्यविकरण का विशेष अधिकरण नहीं ये उपसर्ग कभी विशेष में हो जाता है प्रयोग कभी विरुद्ध होता है विरुद्धम अधिकरण व्यधिकरण विरुद्ध अधिकरण को व्यधिकरण बोलते हैं भैया वेदिका में सिद्धा वेदिका में सिद्ध मैं है मैंने भिन्न अधिकारों में सिद्ध है सुख दुखाधि कहाँ है आत्मा भिन्न में सिद्धता है कहाँ है अंतकरण में है एक आग, चार के रूप तीन और चार तीन में कहते हैं अभिक्रिय प्रतीयमान सुख सुखा सुखा दुखा अधिक्रिया कश्य प्रश्न करेगा नज महाराज आत्मा अगर क्रियाशील नहीं है निष्क्रिय है यदि तो सुख की कोई प्रतीति और मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं करके बोल रहा है व्यक्ति कहाँ बोलता है मैं मैं मैं बोलता है किस में मैं सुखी हूं करके जो प्रतीय बाद में शुक्र बात किस का है बोलते हैं आप वेदिकल आत्मा के नहीं है अंतकरण के धर्म है आरोप हुआ है आत्मा वेदिकल तो आपका सुखी इत्यादि प्रतिविक वेदिका प्रसिद्ध आपने साध्या भेद भिन्ना भी साध्य से जो वेता वस्त हुआ है भेद वाला है भिन्ना अधिकार व्यक्त्य है का भेद है जिसमें किस नत्मा में तुम सुगुरु का को तुम सिद्ध करना चाहते हो तो उसे भिन्ना अधिकार में कहा वो अंत करम अच्छा ठीक है किन का सदैव मोक्ष क्रियादि विशेषक ंच न सर्वेयोक्षे क्रिया भी विशेष आत्मा को देखो केवल हम अद्वैतवादी नाम हैं मोक्ष अवस्था में आपका क्रिया सुन्न होता है ऐसा सभी मानते सभी बारे क्रिया रहित माना है मोक्ष अवस्था द्वैत हो तो कोई भी हो और मोक्ष मानने वाले जितने भी है आत्मा को क्या माना है मोक्ष अवस्था अभिक्रिय माना एक किंच केवल अस्व ना सर्वे सभी का एक कथन है मोक्षे मोक्ष अवस्था में बिक्रिया विशेष के विशेष सुख दुख दुखादि विशेष नहीं मानते आप मोक्ष अवस्था में आप सुखी होता है या दुखी होता है ऐसे किसी में स्वरूपावस्था मानते मोक्ष मोक्ष मानी क्या अपने स्वरूप की स्थिति प्राप्त करने का नाम मोक्ष है कोई लोकांतर में जाने का नाम मोक्ष नहीं है वेदांतर मोक्ष पौराणिक मोक्ष अलग है वो लोग धाम सात धाम आदि जाने का अलग है साहित्यादि सालोकारी मोक्ष अलग है तो वेदांत का मोक्ष अपने स्वरूप की उपलब्धि का यही मोक्ष है यहाँ मोक्ष है स्वस्वरूपावस्था कोई व्यक्ति बीमार पड़ा तो आगंतु को हटे बीमारी उसको हटाने के लिए औषधि दिया तो बाद में क्या बोलते मैं स्वस्थ हो गया हूं बीमारी हटने पर तो ऐसे यहां भी अविद्या रोग लगा हुआ है उसको हटाने के लिए सारे ज्ञान की प्रक्रिया है यह तो अविद्या हटाने के लिए स्वरूप प्राप्ति है स्वरूप अपना स्वरूप ही क्या प्राप्त करना है प्राप्त है प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त अवस्था में बैठा जितने भी साधन बताते हैं अज्ञान को दूरी करने का साधन है आपको प्राप्ति के साधन में आपको स्वतः प्राप्त है स्वस्थ स्वस्थ की स्थिति थी स्वस्थ अपने में रहना का नाम होता है स्वस्थ पूर्वावस्था में जैसा अरोी था निरोग था वैसे निरोग अवस्था में स्वस्थ मानता देखिए पहले स्वस्थ था बीच में विकृति आ रही थी उसको हटाने के लिए आए हुए मेहमान को खिलाने के लिए दवाई दारू करता था मेहमान चले गए स्वस्थ हो गया हमारे अपनी स्थिति को प्राप्त किया उससे जिस स्थिति पहले थी बीमारी के तय वैसे यहां भी पहले हम स्वस्थ ही थे अविद्यारूपी रोग लगा हुआ है उस अविद्या अविद्यारूपी रोग के लिए हम खुराक दे रहे हैं कौन ईरानदारी का खुराक साधना हो बोलते हैं जब करो तब करो, करो इसके द्वारा हट जाए तो फिर अपना स्वरूप की उपलब्धि है यही है स्वर्ग अवस्था आने मोक्ष है स्वर्ग स्थिति में रहने का मोक्ष है तथा सर्विश्रेष्ठ तत्व ना आत्मा में जो सविशेषत्व धर्म मानते हो तो यह आत्मा से आपका भेद न विशेषा मानते हो आत्मा को विशेष सहिता सविशेष विशेष के साथ रहने वाले आत्मा को सविशेष बोलेंगे तो विशेष ही खंडित हो गया तुम्हारा जिसे जिससे भेद करना चाहते हो आ, इसलिए सविशेषत्व तो जो है न स्वाभाविक आत्मा में जो विशेष मानकर भेद सिद्ध करना स्वाभाविक नहीं भेद है आत्मभेद दिखता है अन्य धर्म ला करके आरोपित दिखता है वास्तव में आत्मभेद सिद्ध नहीं होता कहेंगे आगे मोक्षा विशेष अनुभव आगे भाषा बताएंगे मोक्ष में किसी भी बाधित में विशेष नहीं सिद्ध होता है यह आत्मा भिन्न है या आत्मा भिन्न है तक सिद्ध किसी को भी नहीं होता मोक्ष अवस्था देखो मोक्ष अवस्था में तो आत्मभित्त सिद्ध नहीं होना बहुत दूर बात नहीं सुसुप्ति में देख लो आत्मभत्ती सिद्ध कर सकता है तो अभी आपको मैं यहां तू ऐसा कर रहा हूँ सुसुप्ति अवस्था में यह सब चलेगा वो आत्मा भिन्न है या आत्मा भिन्न है कौन कहां से आया पता लगता है उसको सुप्ति नहीं जब आप आत्मभेद सिद्ध नहीं होगा उस पूरी अवस्था के बाद मोक्ष अवस्था में कहां से आप आत्मभेद सिद्ध होगा कोई भी नहीं मानेगा आप भेद ये तो जागृत और स्वप्नों का खेल है आप आत्मभेद सिद्ध करने के लिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था अज्ञान विशिष्ट है फिर भी आप आत्मभेद सिद्ध नहीं होता उसका आप जरा सोच के देखिए सुष्टि के आपको भेद करके कर कि भेद नहीं कर किसके कारण भेद हो रहा है ये पींडों के कारण जागृत स्वप्न में ये पींड हो जाते हैं इसके कारण आपको भेद माना जा है ये दो दोनों पीटा हटते हैं जब शिशुपुर में तो आत्मवेक्षित रहें तो मोक्ष तो कहां से, से आत्मवेक्षित हो वही भी कार्य आत्मभेद नहीं माने को ये कहेंगे समय हो गया खेल करें ओम आद्याश्रोत्तम हो सर्वाण सौमी धर्म शाम धन कमाज